नमस्कार आप आप रेडियो 90.4 एफएम संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने गिटार के कुछ विशेष बातों को सुना था किस तरह से किस सुर को कहा से बजाया जाता है उसके बारे में हमने सुना था चलिए उसी से आगे हम बात करेंगे तो आज के शो में हम लोग वाद्यों के प्रकार क्या है और कितने प्रकार के वाद्य हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे पहले सेशन में उसके बाद फिर और भी कुछ खास बातें सुनेंगे और हमारे साथ हैं संगीत विरासत देवेंद्र जी जो खास करके एमए किए हुए हैं संगीत में और वो बच्चों को भी पढ़ाते हैं स्कूलों में भी पढ़ाते हैं और आप सभी को खास पढ़ाने के लिए रेडियो के माध्यम से आप सभी श्रोताओं को संगीत के गहन पहलुओं के बारे में वो बात करते हैं और कुछ वाद्यों के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वाद्य के क्या क्या प्रकार है ये उस बात को सुनते हैं अभी जैसा कि वाद्यों के बारे में के इसके कितने प्रकार तो अपने हिंदुस्तानी जो संगीत है इसमें इसे पांच प्रकार बताए गए इसमें सबसे पहला जो है वो तत्व कहलाता कहला है उसके बाद तंतु वाद्य कहलाता है उसके बाद सुशील वाद्य है फिर अवनद वाद्य है और घन वाद्य है इस तरह से पांच प्रकार है इसके अलग अलग और इसके अंदर फिर इंस्ट्रूमेंट आते हैं जैसे की तत्ववाद्य तत्ववाद्य के अंदर तार वाले इंस्ट्रूमेंट आते हैं तार वाले इंस्ट्रूमेंट आते जैसे उंगली के अंदर जैसे सितार को बजाते तो एक उंगली में तार का बना हुआ रहता है वो उंगली में फिट करते हैं उसके द्वारा बजाया जाता है वैसे के वैसे तत्वाद्य के अंदर जैसे अपने गिटार को लेते हैं ठीक है गिटार को लेते हैं तो उसमें एक प्लास्टिक की पत्ती है ठीक है तो उसकी सहायता से बजाया जाता है तो वो तत्व वाद्य के अंदर आता है और फिर दूसरा आता है तंतुवाद्य तंतुवाद्य को जब भी अपन बजाते हैं तो उसमें पूरा एक गज चाहिए जैसे वायलिन अपन बजाएंगे तो दूसरे हाथ में अपन को गज रखना पड़ेगा होता है वो और तंतुवाद्य में बस यही फर्क है हैं तो मिजरा का प्रयोग होता है एक वो एक उंगली के अंदर ठीक है एक एक उंगली में भाई उसे डाल दिया और उससे उससे अपने वो तारों के ऊपर चोट की ठीक है वैसे के वैसे जब तंतुवाद्य की बारी आती है तो पूरे अपने वो चाहिए गज चाहिए उसका और गच के द्वारा उसे बजाया जाता है ये दोनों में ये डिफरेंस है उसके बाद में सुशीर वाद्य सुशीर वाद्य जो है तो वो हवा के द्वारा बजाया जाता है जैसे कि बाँसुरी तो इसमें हवा का अपनो फोर्स देते हैं मुख्य द्वारा हवा का फोर्स देते हैं और फिर वहां से उंगलियों के सारे उसमें से सुर निकाले जाते हैं तो ये सुशीर वाद्य अब जैसे कि हारमोनियम तो हारमोनियम को इसलिए अपन कहेंगे क्योंकि दूसरे हाथ से जब वो जो है प्लेट है उसे अपन धक्का देंगे तो उसमें हवा अंदर की तरफ जाएगी और फिर वो जो भी सुर को अपन दबाएंगे तो उसमें से आवाज निकलेगी वहां पर तो वो हवा के द्वारा वो भी बजाया जाता है तो हारमोनियम भी इसमें ही आता है जैसे कि सहनाई हुई अपने मंदिरों के अंदर शंख ये ये इसमें भी हवा दी हवा बढ़ी जाती है तो जितने भी है सुशीर वाद्य के अंदर जिससे द्वारा जिसे बजाया जाता है ऐसे वाद्य अवनद वाद्य का जितने भी ये चमड़े के बने हुए होते हैं इंस्ट्रूमेंट ढोलक हुआ फिर अपने तबला हुआ मृदंग हुआ तो ये जो ये जितने भी है ये अवनत वाद्य के अंदर आते हैं चमड़े के बने हुए वाद फिर आता है घनवाद्य घन वाद्य यानी कि जैसे की मंजीरा जो पर्दार्थ जो जैसे लोहा हुआ इस तांबा हुआ तो ये तो जो भी और इन दोनों के जो चोट करते और फिर जो सूर्य निकलता है तो वो ये इसमें आएगा घनवाद्य में आएगा बहुत जन ये भी कहते हैं भाई हम तो जैसे दो लकड़ी के टुकड़े तो इसे भी बजाते हैं तो वो किस में आएंगे तो वो भी इसमें ही आएंगे घनवाद्यम हाँ ठीक है जैसे कि राजस्थान में खजरी की टाइप बजाते हैं ठीक है तो वो इसमें ही आएंगे लेकिन मेन जो है इसमें जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उनकी एक ही चीज होती है कि भाई वो किसी ना किसी स्वर पर मिले हुए होते हैं जब पतरा है तो पतरा को अपन बजाए तो वो इंस्ट्रूमेंट में नहीं गिना जाता तो उसका कारण ये है कि भाई उसमें तो अलग अलग अलग अलग हर बार सुर अलग अलग निकलेगी आवाज अलग अलग निकलेगी तो इसलिए वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं आते बाकी जितने भी है जिससे सुर निकले पर्टिकुलर सुर निकले तो वो प्रकारों में आएंगे वाद्य यंत्रों में आएंगे तो देखा अभी हमने यंत्र के बारे में सुना यंत्र या वाद्य जिसको कहेंगे वो किन किन प्रकार के होते हैं कैसे होते हैं तो मोस्टली भारत में जो है पांच प्रकार के यंत्र होते हैं जिससे अलग अलग चीजों को बजाया जाता है तो अभी हमने जो जैसे कि वाद्य के बारे में देखा कि पहले जो है तत्व वाद्य आता है फिर बाद में तंतु वाद्य आता है फिर बाद में सुशील वाद्य आता है और फिर अवनधवाद्य आता है और फिर घन वाद्य आता है तो इस तरह के ये पांच जो वाद्य है ये खास तौर पर बने हुए हैं शास्त्री के अनुसार बने हुए हैं लेकिन इन सभी चीजों में हमने देखा कि भारतीय संगीत के आधार पर ये विशेष तौर पर निर्मित किया गया है तो इसी के साथ अगर हम बात करें अभी तो इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट लिखे हुए हैं वो किन में आता है या वो कौन से प्रकार में गिने जाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जैसे की पर्सनल आपने बहुत अच्छा किया इलेक्ट्रिक जो भी इंस्ट्रूमेंट वो किस में आएंगे तो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट अभी अभी के द्वार का है ये जो है वो लाइट के द्वारा संचालित है तो लाइट के द्वारा जैसे मैं पैड की बात करूं पैड एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जो उसकी प्लेट है प्लेट के ऊपर आपको चोट करनी पड़ती है डंडी के द्वारा चोट करनी पड़ती है उपयोग किसका हो रहा है एक तो डंडी का हो रहा है और दूसरा वो प्लेट का हो रहा है तो वो जो है जिस तरह से उनको अपने जैसे की नगाड़ा बजाया जाता है नगाड़ा बजाया जाता तो वो घनवाद्य में आता है तो मेरे हिसाब से अगर वैसे देखा जाए तो वो घनवाद्य है इसी प्रकार से जैसे की प्यानो है तो प्यानो के अंदर जैसे हारमोनियम की कॉपी है ठीक है इलेक्ट्रिक जो है उस, उसके द्वारा एक तरह से वो हवा जो है उसका सारा मिल रहा है उसे और फिर वो बजाई जा रहा है तो वो जो इंस्ट्रूमेंट आएगा वो सुशी वाद्य के अंदर ही आएगा ये मेरी सोच है बाकी इसमें जैसा कि अभी तक जो भी है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का इसमें कभी चर्चा हुई नहीं हुई है तो देखा आपने कि इस प्रकार जो है वाद्यों के बारे में अगर बात किया जाए तो शास्त्रों के अंदर जो भारतीय संगीत के क्षेत्र में जो वाद्य बजाते हैं उन्हीं को और उसी के प्रकार बताया गए हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक जो वाद्य है ये लेटेस्ट है ये अभी वर्तमान समय प्रचलन में आया हुआ है तो इनको किसी भी तरह से हम लोग उसको जोड़ने की कोशिश में अपने मन लगा सकते हैं लेकिन इसको शास्त्रों के आधार से अभी तक किसी ने कुछ इसके ऊपर लिखा नहीं है पर जो भी बातें है देख के हम समझ के ये समझ हैं कि ये जो चीजें है जैसे हारमोनियम को आपने देखा हुआ है या हारमोनियम की वो भी ससुर वाद्य में आता है ये अंदाज लगाने की बातें है लेकिन फिर भी अगर हम देखा जाए तो साइमेंटेनियमिलेरिटी बता सकते हैं की किस वाद्य से ये चीजें उत्पन्न हुई है और किस से जोड़ा जाता है किसको देख कर ये चीजें बनाई गई है तो ये सारी बातें अपने आप भी जोड़ सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक गीत की तरफ संगीत से जुड़ी हुई कई बातें और भी आपसे करनी बाकी हैं। लेकिन अभी सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर संगीत की दुनिया सुनते रहो मुस्क रहो जिंदगी किरा में मिल गया एक हम सफर सफर हाथों में देहात उसके बन चले हम बेफिकर जिंदगी की राह हमें मिल गया एक हम सफर सफरी आ उ जिस से वो हमारे साथ है प्रभु खुदा भगवान या रहमान जिसका नाम है, है वही ईश्वर सभी का जिसको है सबकी फिकर रा हमें मिल गया एक हम सफर जिंदगी कीरा हमें मिल गया एक हम सफर हाथों में दे हाथ उसके बन चले हम बेफिकर We are together. मस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर संगीत की दुनिया और हम बात कर रहे हैं खास करके संगीत के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र जी के साथ हम संगीत की बातें कर रहे हैं जैसे कि अभी हमने सुना थोड़ी देर पहले वाद्य के प्रकार और कैसे उनको बजाया जाता है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमने देखा की भारतीय संगीत के अनुसार अलग अलग पांच प्रकार के वाद्य होते हैं जिनको हमने अभी सुना दो चलिए आगे बढ़ते हुए ताल वाद्यों के गुण और उसके दोष के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि जिन चीज़ों को हम सीखना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कहते हैं कि इंग्लिश में एक शब्द आता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ़ इनकम यानी ज्ञान आपका जीवन का आधार बनता है ज्ञान के आधार से आप अपने जीवन को सही मायने में बना सकते हैं तो इसी तरह संगीत अगर आप सीखना चाहते हैं या किसी भी वाद्य को बजाना चाहते हैं तो उन वाद्यों के बारे में जानकारी उनके गुण और उनके दोष को जानना बहुत जरूरी है ताकि आप अच्छी तरह से उस वाद्य के प्रति न्याय कर सके तो चलिए इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए तालवाद्य के गुण और उसके दोषों के बारे में हमें देवेंद्र जी अभी बताएंगे जैसे कि ताल बाद में तबला आता है ढोलक आती है तो इसमें सबसे पहले तो इसकी जो है ताल ताल एकदम जब भी बज बजे तो एकदम क्लीन उसमें शब्द निकले सबसे पहला ये उसमें समय का जो है वो एकदम फिक्स होना चाहिए कितना समय कहाँ रुकना है और जो इसका स्वर ज्ञान भाई तीन कहाँ से बज रहा है उसकी आवाज़ कैसी आ रही है ताज जो बज उसकी आवाज़ कैसे आ रही तो है इसका जो स्वर ज्ञान है ये भी बहुत जरूरी है फिर हाथों की पकड़ के साथ साथ जब बजाने बैठते हैं तो कोई क्या बहुत ज़्यादा ताकत लगाता है इंस्ट्रूमेंट पर तो वो इशारे का काम है ताकत का काम नहीं है उसमें ज़्यादा जोर तो जोर से पीटना वो वो इंस्ट्रूमेंट नहीं कहता आराम से बजाओ उसे खुद भी मत थको और इंस्ट्रूमेंट को भी मत थकने दो ठीक है तो ये भी इसके दोस्त के अंदर है दूसरा जब बजाते तो कोई क्या इतनी ताकत लगा देता है कि दाँतों को भी बीजने लग जाता है तो वो वो भी उसके दोस्त के अंदर गिना जाता कोई कोई मुंह को हिलाता रहता है यानी कि जो ताल है ताल के हिसाब से वो मुंह को हिलाता रहता है और फिर बजाता है तो वो भी उसके दोस्त के अंदर गिना जाता है कोई जब भी बजाने बैठता है सीखने जाता है तो क्या करता है कि बजाते बजाते जो इसकी कौनी है तो कौनी का से या तो सारा ले लेगा पाँव के द्वारा या फिर थोड़ा सा टेढ़ा ते, हो जाएगा एक लाइन बजाएगा उसके बाद थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो ये, ये इसमें नहीं है जो इसकी जो बैठक है एकदम सीधे बैठ और फिर ही उसे बजाया जाता है किसी का कोई सहारा नहीं ये सब इसके दोष है और अच्छा अच्छा वादक उसे ही कहेंगे जो एकदम जो उसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग को संभाल कर और अच्छी तरह से अगर वो बजाता है एक एक लाइन को अच्छी तरह से समझ कर बजाता है कि भाई चार मात्रा की जरूरत है तो वहाँ पर चार मात्रा एकदम फिक्स देता है टाइमिंग के साथ में तो वो सबसे और हस्मुक चेहरा रख कर हंसते वो आराम से वो बजावे और जब भी वो बजावे तो, तो उसके शरीर से ये नहीं लगना चाहिए कि भाई थक गया यानी दो लाइन बजाई और थक गया ये नहीं लगना चाहिए ये इसके गुण के अंदर आता है मेन इसमें यही है कि भाई जितनी भी ताले है उसकी जानकारी उसके जरूर नहीं जरूरी जो भी वो बजा रहा है, और एकदम साफ सुर उसमें से निकले तो देखा आपने कि किस तरह से तालवाद्य अगर आप बजाते हैं तो उसके कुछ नियम संयम भी होते हैं एक तो एक्चुअली में संगीत में सबसे बड़ा बात है कि गणित आपका सही होना चाहिए यानी जो मात्रा है वो चार चाहिए तो चार ही आप मात्रा दे सकते हैं तो ये थोड़ा सा अलर्टनेस की बात भी होती है और प्रैक्टिस की बात होती है लेकिन प्रैक्टिस करने के समय पे आपके चेहरे के हाव भाव आपके पोजिशन को भी देखा जाता है अगर आपकी पोजिशन में कहीं ना कहीं वो चीजें दोष पाए जाते हैं तो आप थोड़ा सा नर्वस होंगे या फिर उन चीजों को नहीं समझ पाए होंगे आपको संगीत के वाद्य के साथ न्याय तभी हो सकता है जब आप आराम से बैठकर उस चीजों को समझे और उसके अनुसार आप बजाने का प्रैक्टिस करें। अपने चेहरे के या फिर अपने हाथों के को ना बदले बिल्कुल आराम से बैठकर मुस्कुराते हुए अगर इंस्ट्रूमेंट को आप बजाना शुरू करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है एंजॉय करना क्यूँकी संगीत एक बहुत ही आनंद और आरामदायक और प्लस लोगों का मनोरंजन किया जाता है अगर हम दूसरों का मनोज मनोरंजन कर सकते हैं वाद्य के जरिए तो हम खुद पहले उसका मनोरंजन का अनुभव करेंगे और जब जब तक हम खुद उसका आनंद नहीं उठाएंगे तो दूसरों को भी आनंद नहीं दे सकते तो ये कुछ खास बातें थी जो अभी हमने किया क्योंकि ये सारी बातें हमें थोड़ी सी उठपटांग जरूर लग सकती है कि क्या बोल रहे संगीत सिखाने का छोड़कर आप इन वाद्यों के बारे में और उसके गुण दोष क्यूँ बता रहे लेकिन ये बहुत जरूरी है जब हम इन चीजों को समझेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन ला सकते हैं और हम सहज रूप से जिस चीज को सीखना चाहते है उस चीज को अच्छी तरह से सीख सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं चलिए इसी के साथ आगे और बातें करते हैं इसी प्रकार से जैसे कि अलग अलग जैसे इंस्ट्रूमेंट जो प्ले करता है जैसे सुर वाले इंस्ट्रूमेंट हुए कि इसके भी इसी प्रकार से ही है, कि जब भी अगर कोई सुर वाला इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है तो उसे ताल का भी ध्यान रखना पड़ता है ठीक है उसके बाद में कोई भी नृत्य है तो नृत्य का भी उसे ध्यान रखना पड़ता है जो गाना गा रहा है या फिर सुर वाला इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो उसे पूरा जो संगीत का जो हाँ संगीत का जो सर्कल है वो पूरा उसे ध्यान रखना पड़ेगा नहीं उसे ताल से जाना है अगर उसके साथ में कोई नृत्य कर रहा है तो उसका नृत्य को भी वहाँ पर संभालना पड़ेगा इस तरह से ये वादक का सबसे अच्छा जो गुण अपन कहेंगे कि भाई इसमें पूरे पूरे सर्कल को लेकर चले ये वादक इसके अंदर आएगा और जितने भी भिन्न भिन्न जितने भी अपने इंस्ट्रूमेंट आते हैं तो उसकी भी उसे थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी सबकी जानकारी होनी चाहिए ये उसके गुण के अंदर आएगा जैसे बाँसुरी बजा है तो ऐसा नहीं कि खाली वो बाँसुरी के बारे में जानता ताल का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए तबले का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा उससे टॉपिक से हटकर है जैसे सुशील वाद्य के अंदर आता है तो तंतुवाद्य का भी उसे थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ध्यान होना चाहिए इसके बाद में जैसे गृह ज्ञान रखना है गृह ज्ञान जो इसका है वो भी रखने वाला होना चाहिए जो इंग्लिश जो संचालन है इसमें वो कुशल होना चाहिए जब बाँसुरी है तो बाँसुरी के अंदर भी उंगलियों का प्रयोग है कोई भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर उंगलियों का प्रयोग होता है उसका जो संचालन है वो एकदम परफेक्ट उसका होना चाहिए ताल और लय का तो तबले के अंदर भी है तो वैसे के वैसे ये जितने भी सुर वाले इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें भी बस वो टाइमिंग तो है ही ताल और उसका तो रहता ही है और स्वरों का जब भी वो उतार चढ़ाव करे एकदम सहज तरीके से करे सहज तरीके से मेरे कहने का मतलब है कि भाई जो टाइमिंग है टाइमिंग के हिसाब से वो सहज तरीके से करें ऐसा नहीं कि भाई वो टाइम ज़्यादा है टाइम तो है ज़्यादा और अपन ने उसमें जल्दबाजी कर ली तो वो वो नहीं होना चाहिए इसमें तो ये थोड़ा सुर वाले जितने भी है इसके ये गुणों के अंदर भी आ, गुण भी बता दिए और दोष भी बता आप 90.4 पर संगीत संगीत की की दुनिया और बातें हम बात कर रहे हैं खास करके देवेंद्र जी हमें बता रहे हैं कि तंतु वाद्य बजाते हैं या जो भी वाद्य आप बजाते हैं तो उसका ज्ञान बहुत जरूरी है और एक खास बात यहाँ पर हमें समझने को मिला कि जो वादक होता है वो ऑलराउंडर होना चाहिए क्योंकि जब भी वो अगर बैठता है किसी महफिल में तो अगर उसके सामने नृत्य चल रहा है और सिंगर गा रहा है तो उन दोनों को भी संभालना पड़ता है आपको तो इसीलिए जो वादक होता है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाला होता है उसके अंदर ये गुण होने चाहिए ये विशेषता होनी चाहिए हर चीज का उसको नॉलेज हो अगर सामने से कोई गीत गा रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसके साथ में अगर नृत्य कोई कर रहा है तो उसको भी सपोर्ट करने के लिए आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ता है और ये आपके गुण में है और आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं क्योंकि एक वादक ही इन सारी चीजों को सारे ही माहौल को तरह से संभाल सकता है ये बात हमने अभी सीखा तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा वैसे इंस्ट्रूमेंट बजाने में कितना समय लगता है कितना समय सीखने में लगता है ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए जैसे कि शुरू वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट है इसमें सबसे जरा आपने टाइम का पूछा है कितना टाइम लगता है तो इसमें टाइम का ऐसा नहीं है कोर्स लेने जाए तो साल भर का भी कोर्स नहीं है कोर्ट बहुत शॉर्ट में है लेकिन जो इसका स्वर ज्ञान जो है स्वर ज्ञान कब होता है बस उसके ऊपर भाई एक लाइन है एक लाइन के जैसे साव और प के अंदर कितना अंतर है वो अंतर एक बार जब समझ में आ जाता है फिर वो इजी लगता है वहाँ पर हर एक स्वर में अंतर निकालना आना चाहिए भाई इतना अंतर है इतना अंतर है ये तो स्वर ज्ञान सबसे पहले जरूरी है जब स्वर ज्ञान हो गया फिर टाइम इसमें नहीं लगता अब ये प्रैक्टिस करना है जैसे कहते हैं एक एक घंटा प्रैक्टिस करा करो या दो दो घंटे वो प्रैक्टिस इसलिए इसीलिए उससे भले सरगम ही वो बजा रहा है सारे गाँव पदन ईसा सही बजा रहा है लेकिन उससे स्वर्ग का फटाक से उसे ज्ञान हो जाता है तो वो जल्दी उसकी पकड़ हो जाएगी देखा अपने इंस्ट्रूमेंट बजाने की जो खासियत है वो सर ने अभी हमारे सामने स्पष्ट किया वैसे हम सभी लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है सीखने हम जब क्लास में एडमिशन लेते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम बजाने के लिए किसी से किसी के साथ बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि कितने टाइम में मैं ये सीख जाऊंगा लेकिन यहाँ पर टाइमिंग की बात नहीं है वैसे कोर्स देखा जाए जो बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्सेस होते हैं लेकिन जब प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपको एहसास होना चाहिए शुरू का कितना समय में आप इन चीजों को बजा पाते हैं तो ये आपके अनु के आधार पर निर्भर करता है कि आप इसको कब सीखते हैं और कितने समय में सीखते हैं। अगर आपने जल्दी एहसास कर लिया, जल्दी अनुभव कर लिया सुरों का ज्ञान आपको प्राप्त हो गया और समय का सीमा आपको मालूम पड़ गया तो आप जल्दी सीख जाएंगे अगर आपको समय और सुरों का ज्ञान में समय लग रहा है तो आपको सीखने में भी समय लगता है तो चलिए ये थे कुछ खास बातें आज के शो में हमने की वाद्य और उसके प्रकार और फिर बाद में हमने वाद्यों के गुण दोष भी हमने जाने की किस तरह से गुण है उनके अंदर और किस तरह के दोष पाए जाते हैं वादक के अंदर वो हमने देखा तो चलिए इसी के साथ साथ मैं जाते जाते, जाते चाहूंगा कि देवेंद्र जी अपना अनुभव एक शेयर करे ताकि हम इस शो को पूरा कर सके जैसा कि जैसा बताया सुर वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट सुरों का जब ज्ञान आ जाता है तो उसके बाद में वो इजी लगने लगता है ऐसे कैसे जब मैं खुद ये जब इंस्ट्रूमेंट सीखने गया था तबला उसके अंदर जब मेरे में भी ये कमी तो देखो जब सीखने जाते तो होती है सबसे पहली दिक्कत मेरे मेरे अंदर यही है कि भाई जो टाइमिंग था तो टाइमिंग के अंदर जो सर मुझे कहते थे तो वो वो चीज मेरे एकदम से कह आई नहीं थी तो सर ने मुझे जिस प्रकार से वो लाइन को बोलते थे उस लाइन को रिपीट जैसा उन्होंने बोला है उसे रिपीट करना है पहले एक लाइन ही थी तो वो एक लाइन मुख पर आ गई यानी अपनी जुबान पर आ गई फिर अपने जो हाथों से निकालते तो वो बसती है वहां पर ये चीज मैंने तो उनसे देखी थी कि जो मुँह पर आई और फिर वो अपन बजाएंगे तो वो बजेगी वहां पर उसके बाद में सर ने मुझे बताया कि इसमें काउंटिंग भी आप करो तो बेटर रहेगा तो फिर उसे काउंट कर जब उसे समझने की कोशिश की भाई यहाँ इतना चार मात्रा लगानी है बीच में और वो एक ही मात्रा में किस तरह से उसे काउंट करनी है ये जो चीज सीखने को मिली तो फिर वो काउंटिंग वाली आदत पड़ गई तो अब जो भी चीज़ करता हूँ तो पहले वो काउंटिंग करता हूँ जैसे कोई गा भी जाए तो भी मैं काउंटिंग करता हूँ पहले एक लाइन की काउंटिंग करता हूँ क्या भाई उसका जब हाफ होता है जब कोई भी एक लाइन जैसे गा रहे उसका हाफ तो उसकी काउंटिंग करके मैं पता लगा लेता हूँ कि भाई ये इसमें कौन सी ताल बजा सकते हैं इसमें तो ये काउंटिंग जो है ये भाई गुरु की देन है अपने तो तब से मेन यही है कि जब भी आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो तो सुर वाले तो इसमें सुर का आपको अनुभव होएगा उसके बाद में आपको और जैसे ताल वाला आप इंस्ट्रूमेंट सीखने के तो उसकी जो टाइमिंग है टाइमिंग का बस ये दो तरीके ही में मेरे जहन में तो यही है दो तरीके एक तो इसकी काउंटिंग करो मेन या फिर जैसा आपके सामने बोला जा रहा है तो उसे दोहराते रहो फिर उसकी जो टाइमिंग है जैसे कि लंबे विलम्बित भी कर देखो उसको द्रुद भी करो यानी कि तेज भी करो इस तरह से अलग, अलग अलग अलग तरीके से उसे प्रस्तुति आप देते रहो तो इससे हम जो है बहुत जल्दी इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख जाएंगे बहुत ही अच्छा अनुभव हमने सुना देवेंद्र जी का कि खुद जब इंस्ट्रूमेंट सीखने गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो समय है या जो टाइमिंग है वो उनको पकड़ में बहुत देरी से आया लेकिन उन्होंने समझ गया कि कैसे उसको बजाया जाता है और कैसे टाइमिंग को लाना है तो उसने गिनती शुरू की और गिनती शुरू करने से उनको समझ में आया की ये चीजें इस तरह से बजाई जाती है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे संगीत की दुनिया की संगीत सीखते रहिएगा रेडियो मधुबन सुनते रहिएगा आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो